भगवत गीता यथा रूप अध्याय ग्यारह अध्याय एक श्लोक क्रमांक क्रमांकला सत्रह अठारह तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणार्विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्लोक उपाधि स्कोन के संस्थापक आचार्य के द्वारा तो कलम ने तात्पर्य से कुछ समाज के विषय में लिया था पूरा धर्म को बचाए रखने के लिए समाज में किस प्रकार से कार्य सिस्टम होती है उस विषय में थोड़ा सा चर्चा की थी और आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़ा था कि आप लोग सोच करके आइए तो आया कोई सोच करके अभी रक्षा प्रश्न वापस करता हूं समाज में एक पीढ़ी जो बड़ों की वो धर्म पालन कर रही है और वो धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उसी प्रकार से दूसरों के द्वारा पालन होना चाहिए जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था रखी गई है ये समझ करके एक अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं समाज में तो किस प्रकार से धर्म की हानि नहीं हो जाए और वो समाज में सामान्य लोग पालन करते रहें पीढ़ी के पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक उसके लिए क्या व्यवस्था होती है अब तीनों में से कोई सोच के नहीं आए मनमोहन हम्म नहीं समझ अभी भी समझ में नहीं आया तो समझ पर कैसे हो कैसे होगा नहीं तो तो तो क्या सोचा बोलो? कि एक तो हो क्यूँकी पहले तो घर में मतलब वृद्ध जन रहते बड़े रहते हैं तो करने नहीं देंगे के तो एक तो फिर वो पहले रूल करते फिर बाद में गाँव के भी रहते हैं मुख्य और दूसरा दूसरे परिवार के भी रहते हैं वो मतलब वो भी तो टोकेंगे तो थोड़ी क्यों अपना अपनाई देंगे तो इसलिए और फिर राजा रहते हैं है। तो इसलिए धर्म नहीं करते हैं है। मतलब चलता रहेगा मंत्रीगण धृतराष्ट्र की जो बात है वो अपवाद रूप धृतराष्ट्र के होते हुए वो तो खुद भी अधर्मी था और ऐसा नहीं है की कि कितनी भी आप सिस्टम बनाए कहीं ना कहीं कुछ तो अधर्म रह जाता है तो वो अपवाद रूप रहता है ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अधर्मन दिखा तो सब लोग ऐसे ही हो जाएंगे अब कुछ भी कितना भी प्रयास करो सही करने का थोड़ा बहुत तो गलत होता रहेगा ना सिस्टम अपवाद तो इसलिए कहीं भी कुछ भी आप कितना भी अच्छे से पाड़ा बनाओ कहीं ना कहीं से पानी छूटेगा निकलेगा जाके वापस ठीक करना पड़ेगा सही आप कितनी भी अच्छी तरह से बनाओ फिर भी कहीं कुछ ट्रूटी तो रहती है ये भौतिक जगह है ना तो उसी प्रकार से यह नहीं कि पाड़ा बनाना बंद कर दे या तो किसी भी प्रकार से मतलब ऐसी ऐसी कोई सिस्टम नहीं हो सकती पारा बनाने की जिसमें कभी कुछ पानी लीक नहीं हो पाइप डालते तो उसमें भी लीकेज हो जाता है तो, तो इसमें भी पानी लीक हो जाता हाँ सब जगह पे मतलब कितनी भी सिस्टम अच्छी बनाए अपवाद तो उसमें रहेंगे ही लेकिन अच्छी सिस्टम उसको कहते कि ज्यादा से ज्यादा अपवाद है उससे बड़ा नुकसान नहीं हो उस प्रकार से ध्यान रख लिया है बोला बलराम आपने क्या सोचा सबसे पहली बात की धर्म और अधर्म शुरुआत से चलते आ रहे यदि सिर्फ धर्म होता मतलब सिर्फ यदि मतलब अधर्म नहीं होता तो धर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए ये बात तो पक्की है कि धर्म और अधर्म जो है वो सबसे पहले से ही आते जा रहे है ठीक है पहली बात और दूसरी बात की यदि मतलब ऐसा देखा जा रहा है की पी, पिता धार्मिक है देखा जा रहा है ऐसा है नहीं पता नहीं पर देखा जा रहा है की पिता धार्मिक है और पुत्र अधर्मी है तो इसके मतलब कि इसका पिता भी अधर्मी है कैसे मतलब जैसे यदि अधर्मी तो उसको सही ट्रेनिंग देना चाहिए मतलब उसने अपना धर्म सही से नहीं निभाया तभी वो पुत्र अधर्मी हुआ <laughs> और उसकी कर्मफल भी हो सकती है कि उसको अच्छा पुत्र इसलिए नहीं मिला उसने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हो मतलब उसका कुछ तो अधर्म उसने किया ही है तभी उसका भी उसका बेटा अधर्म ऐसे तो सब अधर्म किए हैं तभी तो इस बहुत ही जगत में आया तो बहुत अलग ही चीज है, है। इसीलिए तो भगवान अधर्मियों को धार्मिक बनाना है ना वह सिस्टम की बात हो रही है तो इसलिए तो भगवान ने वर्णाश्रम बनाया जिसमें की मतलब कुछ रह जाए ठीक है थोड़ा बहुत अधर्म पर इतना बड़ा भी नहीं कि उसमें समाज को या किसी अन्य बड़ी बड़ी चीज पे मतलब कुछ प्रभाव इसलिए धर्म जिसमें अच्छे से मतलब जो भी ऐसे तो वही बात तो है तो व्यवस्था है क्या वो वर्णाश्रम तो वो क्या है वो व्यवस्था वर्णाश्रम तो नाम है नाम ही तो बता और क्या बताओ अंदर की <laughs> डिटेल चाहिए ना अभी आपको नाम पता चल गया वर्णाश्रम होता है अभी आप पूरी वो सिस्टम डिजाइन करने वाले हैं उसको चलाने वाले तो आपको डिटेल नहीं पता होगी तो कैसे होगा अरे कोई, ना को, कोई कहता है कि खाएंगे क्या गेहूं खाएंगे ना गेहूं कहां से आएगा खेत से आएगा ना लेकिन उसको गेहूं उगाना नहीं आता है कुछ सिस्टम नहीं पता है तो फिर वो तो डिटेल नहीं पता है चली ना गेहूं कैसे उगता है खेत में उगता है कैसे उगता है खेत में उगता है ऐसा हो तो डिटेल थोड़ी पता तो अच्छा रहेगा ना धर्म को बचाने की एक तो जो धर्म को बचाने के लिए मतलब सभी लोग को क्या बोलते हैं दृढ़ संकल्प लेना चाहिए आत्मविश्वास के साथ कि नहीं ये चीज नहीं हो सकता उस तरह से यदि ये चीज है तो काफी हद तक बच जाएगा धर्म और ये जान करके चलो की ऐसे लोग हैं जो दृढ़ संकल्प नहीं ले सकते तो वो फिर क्या मनुष्य में भी स्टेज रहते ना तीन चार तो फिर वो ठीक है ऐसे भी कुछ लोग हैं मान लीजिए जो क्या बोलते हैं कि ऐसे संकल्प नहीं ले सकते उनको कुछ चाहिए दंड कुछ तो चाहिए तो ऐसा एक ही आदमी तो होगा नहीं एक राज्य में हो मतलब ज्यादा ही तो एक आदमी पकड़ा जाएगा तो उसको दिखेगा भाई फांसी लटक रही है और फिर मतलब उस तरह से देखेगा सुनेगा थोड़ा अनुभव लाइटली हो जाएगा तो फिर वो भी मतलब संकल्प के द्वारा नहीं पर जबरदस्ती तो हुई है। जबरदस्ती तो हुई मतलब क्या होना चाहिए दंड विधान <laughs> और दंड विधान कैसा सबके सामने क्योंकि वो एक चोर को दंड नहीं मिला है वो एक चोर को दंड दे करके बाकी सब सीख रहे हैं। जो चोरी कर सकते थे नहीं तो आगे जाके उनकी हिम्मत नहीं होगी अभी उस चोर को केवल साइड में बस कोने में किसी को दिखने ऐसा करके दंड दे दिया तो मजा नहीं है उसमें ऐसे में तो वो चोर सीखे वो चोर सीखे नहीं सीखे इसमें दूसरे तो सीख ही जाएंगे डर दर दर्द सीखे तो उनकी नहीं बारी आएगी नहीं सीखेंगे तो फिर अनुभव की बारी आएगी और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे राजा तो लोग फिर सब लोग करेंगे ना तो एक, एक को कहां तक अंदर हाँ फिर उनको दर्द भी दर्द बदलना पड़ेगा क्या कुछ भी समझा नहीं, नहीं बोला इतने सारे गुनाकार हो गए सब लोग गुनागार हो गए तो, तो, तो जेल में जगह कम पड़ेगी ना तो दंड विधान बदलना पड़ेगा इतने लोगों को मारेंगे दंड विधान कम कर देंगे वो स्थिति पे पहुँचने ही नहीं देना है चोर सब नहीं होते दस पंद्रह घर में एक होता सबको ट्रेन किया जा सकता है चोरी करने के लिए आज आधुनिक जगत में वही ट्रेन कर रहे हैं ज्यादातर चोर है <laughs> बुरे देखो पूरे दुनिया बुरी आसानी से हो सकती है अच्छी की तरफ लेने जब जाते हैं तब ग्रेडुएशन होता है कुछ अच्छे हैं कुछ मिडल वाले कुछ बुरे हैं यदि कोई ट्रेनिंग नहीं होती तो सब बुरे बन जाएंगे <laughs> आया था के पीछे कुछ एंगल कुछ लेने लेकर जाने का कुछ सोचा कोई याद आया था तो कलाड़ हो जाना। रात को हमारी मुँह उठा के ले गए पूरी थोड़ी आधी पूरी आधे चने चले आधे चले तो अभी आपने जो बताया वो सही है एक तरह से बलराम ने जो बताया कि समाज में दंड विधान होगा जिससे लोग डरते हैं अभी मान लीजिए कि समाज में दंड विधान बढ़िया से है जैसा आज के समाज में है कहा बढ़िया है मा, मान लें कि मान लीजिए कि पूरा कहना है ठीक है, पुरा, पुरा है थीके. थीके, मान लीजिए कि दंड विधान बढ़िया है ठीक है राजाओं के द्वारा पूरा सिस्टम सेट हुई कि जो भी चोरी करेगा पकड़ा जाएगा क्योंकि सिस्टम ऐसी होनी चाहिए ना कोई चोरी करता है पकड़ा जाना चाहिए अभी एक एक लाख लोग चोरी करते दो लोग पकड़े जाते है केवल तो मतलब नहीं है ना सिस्टम अच्छा है राजा का सब चोरी करके पकड़े जाते हैं और, और दंड विधान है तो क्या इससे ये सफिशिएंट है आ, समाज में धर्मों को बनाए रखने के लिए राजा धर्मी राजा धर्मी राजा धर्मी है और उसका अगला राजा तो टेस्टेड होना गया अच्छा मुझे ये बताओ भारत में 140 करोड़ लोग हैं सही तो आपकी राजा की सिस्टम कितनी बड़ी होनी चाहिए कितने लोग होने चाहिए पूरी राजा की सिस्टम मतलब पूरे उसके राज्य मंत्री इत्यादि सब मिला करके जो की सबको चेक कर सके कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है एक सौ हजार एक सौ करोड़ है ना जनता हाँ। तो उनको क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ गलत अधर्म कर सकता है तो पता कैसे हमेशा कोई ना कोई नजर रखने वाला होना चाहिए ना, है ना हर घर में होने चाहिए ना हर घर में रहते हैं हर घर में वडिल रहते हैं हाँ बस तो ये मिसिंग था आपके उसमें और इसके इसमें वो मिसिंग था राजा दोनों का मिला करके पूरी सिस्टम सबसे मुख्य जो सिस्टम है धर्मों को बचाए रखने की वो घर में है यदि घर वाली सिस्टम ठीक नहीं है तो राजा कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो कुछ नहीं कर सकता वो थोड़ी ना हर एक घर में अपने नुमाइंदे रखेगा कि भाई कोई गलत कर नहीं रहा है ऐसा <laughs> संभव नहीं है इसलिए सबसे पहला जो है और सबसे महत्वपूर्ण जो धर्मों को बचाए रखने के लिए वो है परिवार परिवार के अंदर जो मुखिया है धार्मिक उसकी ट्रेनिंग रहती है तो वो अपने कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं और उनके पुत्र के पास भी उसका कर्तव्य करा रहे हैं और उनके पोत्र के पास भी करा रहे हैं तीन लेवल फिर तब तक पोत्र के पास करा रहे फिर तब तक पुत्र ज्यादा ट्रेन हो जाएंगे हाँ।, हाँ फिर तब तक पुत्र, तक पुत्र जब उनका खुद का रिटायरमेंट का टाइम आता है जो भी वन प्लस लेना है कि तीर्थ यात्रा चले गए बस गए नॉर्थ को गए खत्म या जो भी लेना है तो तब तक जो पुत्र है उसका वो उसको धर्म की पूरी आदत लग जाती है अभी इंद्रिया भी बहुत प्रबल नहीं है पाप करने के लिए उसको पुण्य की आदत लग गई है और एक वो पूरा अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे खानदान में कोई ऐसा कैसे कर सकता है नाक कट गई खानदान की नाक काट दी ये सब वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण रहती है तो उससे वो जो मुखिया है घर का उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है कि घर में कोई अधर्म नहीं करे और अभी उसका जो नेक्स्ट मुखिया बनने वाला है मान लो कि मैं घर का मुखिया हूं और आप मेरी चार संतान है ठीक है बलराम सबसे बड़ा आगे। तो आगे जाकर के बड़ा बेटा घर का मुखिया बनेगा ये सामान्य नियम है लेकिन यदि ये मेरी बात नहीं मानता है रिकॉर्ड है इसका मेरी बात ठीक से नहीं मानता मुझे इसके वो भरोसा नहीं है कि ये धर्म को टिका पाएगा तो चार संतान में से कोई एक तो अच्छी होगी ना जिसके वो भरोसा है उसको नियुक्त करके जाना है <laughs> कि ये अभी मुखिया है और इसकी बात सबको माननी है बड़ा वाला बात नहीं मानेगा तो डंडे खाएगा फिर राजा है <laughs> अभी यदि परिवार परिवार के अंतर्गत ये सिस्टम है कि इस प्रकार से कार्य चलना चाहिए तो हर कोई छोटी चीज करते हो परिवार में तो पता चली जाता है आप मान लो घर में हो तो कुछ भी इधर उधर करते हो ज्यादातर चीजें तो पिताजी को पता चल जाती है सही माता है पिता है दूसरे इतने सारे लोग हैं कोई ना कोई इतनी सारी आंखें देख रहे कोई तो ना कोई तो बता देगी हाँ। तो कोई ना कोई तो बता देगा ना बता रहे <laughs> और फिर माता है वो भी कंट्रोल में रखती है बट मान लो के मैं चला गया जो भी वन पर्स लेकर के तीर्थ यात्रा पे इत्यादि लेकिन मेरी जो पत्नी है वो तो रहेगी ना घर पे आप लोगों की माता वो तो घर पे ही है ना उनको तो घर पे ही रहना है हमेशा और वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि तू तो गलत कर रहा है समझाते हैं उनके हाथ में सत्ता नहीं है डिक्टेट नहीं कर सकते लेकिन बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो ठीक है अभी आपके घर में भी झगड़े तो होते ही होंगे बात नहीं मानता है जो भी है अंदर अंदर अंदर अंदर, अंदर जितना हुआ उतना हुआ यदि फिर आ, उसके अंतर से जब केस पूरा नहीं हुआ फाइनल नहीं हुआ फस तो तो गया तो फिर बार गाँव में पहले तो रिश्तेदारों में जाएगा कि इसको भाई समझाओ ना ये बहुत कैसा क्ये, है नालायक आदमी है अपने मैं अपने अपने भाई को लेके आऊंगा या इसकी बुआ को लेके आऊंगा जिसको जैसे से मैंने ज्वाइन किया जब इसकोन तो फिर मुझे उठा के लेके गए घर फिर सब रिश्तेदार समझाने आते तो मेरी बुआ आती थी तीन बुआ आई मासी आई सब समझाते थे, थे क्या तुम ये कर रहे हो ऐसा नहीं करना चाहिए अलग अलग शास्त्र से लेके आते अलग अलग प्रकार से लेके समझाने का प्रयास करते थे तो इसी प्रकार से यदि ये तो धर्म की बात थी उनको धर्म धर्म का पता नहीं था लेकिन कहने का था तो पद्धति वही रहती है कि ये बहुत अधर्मी है नालायक है कि बात नहीं मानते उसको अधर्म करना है लेकिन यहाँ पे हम रोके बैठे हैं तो आकर के रिश्तेदारों से आकर के समझाएंगे सब करेंगे क्योंकि हमको पता है कि ये एक व्यक्ति अधर में निकला घर में तो या तो इसको घर से बाहर जाना होगा या तो पूरे घर को कहीं जाना होगा ऐसा चलेगा नहीं कुलश्य अर्थ है कुल के अर्थ के लिए एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए तो इसको अच्छे से समझाएंगे किसी के कहने से नहीं समझा तो फिर अभी पंच का काम होगा तो पंच की बात आ गई फिर गांव के स्तर पे तो गाँव के मुखिया सब इकट्ठा होकर के बलनाम तो ऐसा ऐसा करता है मुखिया तो गांव के तो मुखिया होते ही है ना पांच पांच तो कम से कम होते हैं पंचायत मतलब पांच बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं सब बड़े वरिष्ठ चार जिन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं तो वो चर्चा करेंगे भैया बलनाम तो बहुत गलत काम तो करता है तो इसको अभी गांव में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए देखो माता पिता भी की बात नहीं।, नहीं माता पिता की बात नहीं मानता ये करता है ये करता है फिर वो लोग चर्चा करेंगे अभी केस इतना बिगड़ा है कि और थोड़ा चांस देना चाहिए इत्यादि करके फिर अल्टीमेटली यदि पंच की बात भी नहीं मानते फिर उसको वार्निंग देंगे देखो भाई सुधर जाओ अभी नहीं तो गाँव छोड़ना पड़ेगा फिर भी नहीं मानता है तो फिर केस जाएगा फिर इसको दंड दिया जाएगा उसे वहां पे फिर बड़े दंड विधान होते हैं कि यहां तो मुंह काला करके गधे पे बिठा के उल्टा सब जगह घुमाओ या अलग, अलग अलग अलग अलग कुछ दंड पंचायत के स्तर पे दे सकते हैं और यदि वहां से भी बात आगे निकली कि ये इससे भी नहीं सुधर रहा है और कुछ बड़े ऐसे गलत काम कर रहा है जिससे गाँव के लिए अच्छा नहीं है तो वो सब चीजें भी शास्त्र में डिफाइन है क्या क्या चीजें हैं तो उन सब गुनाहों के लिए फिर राजा के पास केस जाएगा अभी राजा जो सुनवाई किया वो फाइनल क्रिमिनल है जेल में डाल देंगे फिर वहां पे इसका नहीं चलेगा मैं नहीं मानूंगा वहाँ पे मानना पड़ेगा मानना ही पड़ेगा जीना है तो मानना पड़ेगा नहीं तो शरीर छोड़ दो क्यों रहे? मानना और वहां पे, पे फिर गांव में नहीं रखेंगे फिर जेल में रखेंगे आजीवन जब तक नहीं तब है जिस प्रकार का गुनाह किया है उस प्रकार की सजा मिलेगी फिर वापस भेजेंगे फिर वापस गुना करते हैं तो वापस सजा मिलेगी वापस भेजेंगे ऐसा करके चलता रहेगा तो इस तरह से जो लोग अधर्म करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है उन लोगों को कंट्रोल में रखा जाता है समझना है? तो तो है राजा अधर्मी है तो उसके ब्राह्मण है वो शाप दे के मार सकते हैं <laughs> सही और राजा अधर्मी है तो दूसरे धर्मी राजा है वो लोग युद्ध करते हैं उसके साथ इसी तरह से धर्म युद्ध होता है और यदि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अधर्मी राजा ही पूरे विश्व का मालिक बन गया हमेशा के लिए सम्राट और तो फिर भगवान व्यवस्था करते हैं या तो ब्राह्मण लोग शाप दे के मार देते हैं भगवान ही आ जाते हैं इसके साम्राज्य में ब्राह्मण बचे ही नहीं सब उसके टाइप के मतलब तो शुक्राचार्य जैसे उनके शिष्य जैसे बचे तो ऐसा होता नहीं <laughs> भगवान क्योंकि स्वयं इस सिस्टम को बनाए हैं इसलिए स्वयं इस सिस्टम की रखवाली करते हैं इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युथान अधर्म से तदात्मा सृजामी हम कि जब, जब अधर्म अधर्म की हानि होती है और अधर्म सिर उठाता है तब तब मैं आता हूँ क्यों आता हूँ परित्राणाया साधु नाम साधु लोगों को अच्छे लोगों को धर्मी लोगों को भक्तों को बचाने के लिए और विनाश आया और दुष्कृति लोग जो हैं, जो अधर्म फैला रहे हैं उनका विनाश करने के लिए क्योंकि उनका विनाश से ही वो सुधरेंगे और कुछ नहीं है उनका विनाश हो जाएगा तो समाज में अच्छे लोग रहेंगे सभी बुरे लोगों का विनाश नहीं कर देते जो लोग खतरनाक है समाज के लिए उनका पूरा विनाश करते थे बाकी कंट्रोल में रखते हैं समझ में इसलिए हमारे समाज के लिए हम सब के लिए सभी परिवारों के लिए सबसे मुख्य जो सिद्धांत निकल के आता है वो परिवार के स्तर पर कंट्रोल होना चाहिए 80 परसेंट जो धर्म है वो परिवार के स्तर पर ही हो जाता है कंट्रोल समझे अस्सी परसेंट उसका सबसे मुख्य बात है परिवार के बड़ों की बात मानना बाकी कुछ करो बाकी किसी की बात तो है ही लेकिन कम से कम परिवार के बड़ों की बात मानना माता पिता दादा इत्यादि ताकि आप में कुछ भी समस्या हो तो उनको जाकर के कोई भी बताएगा देखो भाई इसको समझा दो ऐसा करके ये ऐसा ऐसा कर रहा है ये नहीं चलेगा ठीक है तो आपको बताए और फिर आप मान गए ऐसे ऐसे मनमोहन कुछ उल्टा सीधा करता है तो जाकर के उनके पिताजी को बता दे कि भाई इनको समझाओ एक बार बताएंगे तो फिर समझाएंगे यदि नहीं समझता है नहीं समझता है तो जो जिसको समस्या हो रही करके आकर देखो तीन बार बोला अभी तो मामला लेके जाना पड़ेगा कहा पंचायत में समस्या कर रहा है मनमोहन पंचायत है है ना सही तो इस प्रकार से माता पिता भी फोर्स होते समझाने के लिए और बच्चे को बात माननी कि माता पिता कुछ भी करके बच्चे को बात मनवाते हैं तो ये सबसे मुख्य एक सिद्धांत निकल के आता है कि घर में जो बड़े हैं उनकी बात माननी है उसमें यदि फेल हुए तो फिर पंचायत में केस जाएगा इसलिए पहले समझ लो घर पे तो सामान्य पनिशमेंट मिल जाती है पंचायत में पूरे गांव में बदनाम होना पड़ता है इसलिए फिर पंचायत की तो बात माननी पड़ेगी और वहां पे नहीं हुआ तो फिर राजा है फिर तो जेल में भी जाना पड़ सकता है तो इसलिए यदि धर्म को बचाना है तो सबसे मुख्य है परिवार में अच्छे से रहिए। हमेशा बड़ों की बात माने ये सबसे मुख्य सिद्धांत निकल के आता है इससे मेजॉरिटी अच्छे और बुरे लोग पहचाने जाते हैं यदि आप बड़ों की बात मानते हो परिवार में तो अच्छे हो यदि बड़ों की बात नहीं मानते हो तो बुरे हो। ऐसे उसमें अपवाद हो सकते हैं हिरण्य कश्यपू जैसे पिता हो तो लेकिन वो अपवाद अपवाद ही है उससे नियम नहीं बनता है <laughs> यहाँ पे कोई हिरण्यकशिपु नहीं है <laughs> अभी तक और हिरण्य को भी प्रहलाद महाराज ने कभी सामने बोला नहीं था कि तुम गलत हो और ये सब गलत है और ऐसे क्या बोलते हैं पलट करके जवाब नहीं दिया था एकदम हमेशा नम्र बन करके लेकिन अपनी बात सामने रखते थे श्री हिरण्यकशिपु ही ज्यादा गुस्से हो रहे थे बाकी प्रहलाद महाराज तो अपनी बात सामने रखते थे और देते थे भगवत में उनको कहा गया हिरण्य कश्यपुर हिरण्य कश्यपुर तो इसलिए मुख्य सिद्धांत है कि घर में बड़ों की बात मानना एक्चुअली मैं सभी बड़ों की बात माननी चाहिए खासकर जो गुरुगण हैं और माता पिता भी गुरुगण में आते हैं सब की बात माननी चाहिए कम से कम माता पिता की बात माननी चाहिए अर्थात घर के बड़ों की बात माननी चाहिए कम से कम उनके साथ ही रहना है वही मुख्य धर्म बचाते हैं हमारा दूसरा है धर्म को बचाने में कि धर्म का ज्ञान होना चाहिए ज्ञानी नहीं है धर्म का तो धर्म कहां बचेगा सही तो वो ज्ञान सामाजिक स्तर पे ब्राह्मण लोग फैलाते हैं धर्म क्या है धर्म क्या है और ब्राह्मण लोग ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि आपको शास्त्र जानने की जरूरत नहीं है यह समझने के लिए कि धर्म क्या या धर्म क्या है सोचो शास्त्र से ही धर्म और अधर्म का पता चलता है सत्य क्या है असत्य क्या, क्या है धर्म क्या है अधर्म क्या है लेकिन शास्त्र पूरे समाज में पांच परसेंट लोग ही समझ सकते हैं कितने पांच परसेंट सौ में से पांच एक से पांच तो कैसे तो फिर नाइन्टी फाइव परसेंट को तो ऐसा ही रहेगा ना धर्म अधर्म क्या है पता तो नहीं चलेगा सकते हाँ तो ब्राह्मण लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हंड्रेड लोग समझ पाए धर्म क्या है अधर्म क्या है पालन करना नहीं करना लग बात है वो क्षत्रिय व्यवस्था करते हैं ब्राह्मण लोग ये व्यवस्था करते हैं कि 100 परसेंट लोग समझ पाए धर्म क्या है और अधर्म क्या है ऐसी व्यवस्था क्योंकि अब... ये जानना भी आवश्यक है ना धर्म क्या है धर्म क्या है नहीं तो अधर्म करते रहेंगे किसको पता तो गुने को ही पता होगा धर्म क्या अधर्म हाँ सब पता होता है फिर भी वो अधर्म करता है इसीलिए तो उसको दंड मिलता है नहीं। नहीं। ऐसा बोल नहीं सकता को कि भाई पता रहता है भाई मैं चोरी कर रहा लू तो अभी वो सिस्टम क्या है ब्राह्मणों के द्वारा उसके ऊपर विचार कीजिए और कल आइए ब्राह्मणों का ब्राह्मणों की सिस्टम ब्राह्मणों ने एक सिस्टम स्थापित की कि जिससे हर एक व्यक्ति को पता चलता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है शास्त्र नहीं जानने पर भी ये अच्छा नहीं है और ये अच्छा है उनको पूछेंगे आप उनको पूछेंगे कहां से आपको आया उनको नहीं पता है कहां से आ रहा है लेकिन ये अच्छा है ये बुरा है उनको पता है रोजी अभी तो स्वाब ही नहीं बजे तो आप अभी उत्तर देते सोच क्या हो? सोच ले कल करेंगे चर्चा इसकी ये पूरा बड़ा विषय उत्तर देंगे तो फिर इसके ऊपर चर्चा शुरू होगी इसलिए और ब्राह्मण भी बताते रहे जैसे दिनेश भाई पूरा अधर्मी दिखते हैं सही गुटखा खाते है, खाते हो जो भी है उस प्रकार से लेकिन उनको काफी ऐसी चीजें पता है जो शास्त्र की बात है जैसे बिल्ली इस साइड से इस साइड रास्ता काटे तो आगे नहीं जाना चाहिए और इस साइड से इस साइड जाए तो कोई बात नहीं है ये सभी चीजें पता है शास्त्रों से आ रही है लेकिन उनको पूछेंगे कौन से शास्त्र से उनको नहीं पता है तो ऐसे क्या सिस्टम है वो ब्राह्मणों की जिससे ये सब चीजें पता रहती है ये आप लोगों को सोच करके कलाना है मैंने तो पिताजी से पूछा था एक बार कि बिल्ली अगर जो है मैं गौशाला में क्या बिल्ली अगर रास्ता काटी तो क्या हो तो बोला घर घर में कुछ नहीं होता जब बाहर जाते तो घड़ी तो मारा जाए में। ठीक है हो गया आज की कक्षा दो टॉपिक लेंगे तो क्या आप लोगों को याद नहीं रहेगा या। एक के बाद एक लेना चाहिए आज का एक मुख्य टॉपिक रहा क्या व्यवस्था थी और उसका सिद्धांत क्या था मनमोहन सिद्धांत क्या था सिद्धांत क्या निकला लास्ट समाज में यदि व्यवस्था बनाए रखनी है तो क्या करना है बात बात माननी है किसकी? नहीं लोग की बात वडिल गुजराती बोला।, बोला कुछ तो गुजराती बोला मैं है प्रयास करके थक गयाों <laughs> को धर्म का का जो बड़े है वो और उनको धर्म का ज्ञान उनको धर्म का ज्ञान कैसे होगा बहुत प्रश्न है कल लेके आना ठीक है वडिलों को धर्म का ज्ञान कहाँ से होगा या सही वो सब कल पूछ के आना किसी से कुछ कल कृष्ण मतलब चर्चा कर सकते कर सकते ठीक है ओके कृष्ण प्रुपाद की जय <laughs> श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की